ओशो टॉक नाम सुमिर मन बावरे नंबर फोर दूसरा प्रश्न मैं दुनिया के दुख देखकर बहुत रोता हूँ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 आदमी इसलिए मर रहा है यह कहता है, मेरी मानो जो मैं कहता हूं वो ठीक कोई कहता मेरी मानो नहीं तो तुम्हारी गर्दन काट दूंगा अदुल फित्लर जैसे लोग हम ठीक है मानते हो कि नहीं मैंने सुना है अदुल फित्लर ने अपने मंत्रियों की एक सभा ली उसके 20 मंत्री थे उसने खड़े होकर कहा एक प्रस्ताव रखा कि यह प्रस्ताव है और जो लोग भी इससे असहमत हो वो अपने इस्तीफा दे दें जो लोग भी इससे असहमत हो वो अपना इस्तीफा दे दें मामला खत्म करो कौन असहमत होगा कैसे असहमत होगा